ओम। बात चल रही थी अविद्या के संबंध में दुख का कारण क्या बताया था जन्म जन्म का, का कारण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 दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख, सुख। आत्मख्यातिर आत्म अविद्या।, अविद्या इस सूत्र में अविद्या के चार भाग बतलाये कितने चार भाग अनित्य वस्तुओं को नित्य वस्तु समझना बोलिए क्या भाग हो गया और इसको उलट करके भी बोलेंगे नित्य वस्तुओं को अनित्य वस्तु हो गया अविद्या का भाषा क्या है परिभाषा है अविद्या की कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं समझना उससे उल्टा समझना ये तो हो गई परिभाषा वस्तु जैसी हो उसको वैसा नहीं समझना उससे उल्टा ही समझना कुछ अलग ही समझना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 सौ तो शायद ही कोई पहुँचेगा कठिन है सौ तक पहुँचना कठिन है आजकल पहुँचना कठिन है पहले तो पहुँच जाते थे लोग सौ सवा सौ डेढ़ सौ दो सौ तक भी जाते थे पहले जाते थे अब तो कठिन है अब तो साठ पूरे हो गए तो बहुत खुशी मनाते हमने साठ पूरे कर लिए एक किला जीत लिया अब साठ के ऊपर तो मुफ्त में जी रहे अब तो फ्री में बोनस में जी रहे हैं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 अब आपको उससे द्वेष होगा कि नलायक को मार डालो <laughs> अब गुस्सा नहीं आएगा अब देखो सारा द्वेश खत्म हो गया अब क्या सोचेंगे तीन दिन में तो मर ही जाएगा क्या द्वेष करना तीन दिन में तो अपने आप ही मर जाएगा क्या झगड़ा करना है इसको अपने आप मरने तो वही अच्छा है <laughs> हम क्यों अपना दिमाग खराब करें हम क्यों अपनी बुद्धि बिगाड़े हम क्यों अपना कर्म बिगाड़े तो जैसे ही समझ में आएगा कि ये हमेशा जीने वाला नहीं है बस दो तीन दिन का मेहमान कितना तो निभा लेंगे दो तीन दिन तो जी लेंगे कोई समस्या नहीं है फिर तो ये अपने आप मर ही जाएगा तो इससे क्या द्वेष कर आपका सारा द्वेष खत्म हो जाएगा और अगर आपके हाथ में डंडा दे दिया जाए और कहा जाए इससे ले लो बदला तीन दिन में तो मर जाएगा इसके मरने से पहले पहले बदला ले लो पीट लो इसको आप पीटेंगे डंडा फेंक देंगे <coughs> पीटेंगे नहीं डंडा फेंक देंगे <laughs> सारा द्वेश खत्म हो गया ना यह चमत्कार है विद्या का तत्व ज्ञान का यह चमत्कार जब अविद्या होती है तो व्यक्ति उससे द्वेश करता है किसी से राग करता है किसी से द्वेष करता है और जैसे ही तत्वज्ञान होता है तो मर जाएगा कली मर जाएगा कोई भरोसा थोड़ी है कोई भरोसा नहीं क्या पता मैं मर जाऊं क्या पता मर जाए कोई भी मर सकता है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 हाँ जी हेलो जी बोलिए जी आपने पहले बताया था हो होगा वो दूर चला गया ना जो सामने रहता है उससे तो रोज होगा तो है तो उससे रोज होगा उसको देख देख के बार बार याद आएगा बार बार बार उस पर ज्यादा गुस्सा आएगा ज्यादा द्वेष होगा और जो पीठ के बंबई चला गया वो तो फिर पता नहीं कब मिलेगा मिलेगा ही नहीं उसका कोई एड्रेस ठिकाना तो है नहीं तो उसको तो हम भूल जाएंगे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 तो उसका भी तो कोई दोस्त होगा ना जिससे वो बात कर रहा था मोबाइल पर और उसको डांट रहा था कि तू क्यों बार-बार फोन करता है हमारा काम बिगाड़ता है अब एक भिखारी भीख मांग रहा हो और उसके में मोबाइल पर फोन पे घंटी बजे <laughs> तो लोग क्या सोचेंगे ये भिखारी है जेब में मोबाइल रखता है ये भिखारी है लोग क्या सोचे उसका धंधा बिगड़ेगा कि नहीं इसलिए <laughs> उसको डांट रहा था तू घड़ी घड़ी फोन करता है हमारा धंधा खराब करता है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 से मैं सुख चाहता हूं ऐसे दूसरा भी सुख चाहता है जैसे मैं दुख नहीं चाहता ऐसे दूसरा भी नहीं चाहता अगर मैं दुख नहीं चाहता तो दूसरा भी नहीं चाहता जब मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे दुख दे तो क्या मुझे दूसरे को दुख देना चाहिए नहीं देना चाहिए जो ऐसा समझता है वो मनुष्य है चलो इस कसौटी में कितने मनुष्य मिलेंगे इस धरती पर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 इसलिए आपको वह बोलना पड़ेगा महर्षि मनु ने लिखा है, सभाम सभा प्रवेश वक्तव्यम वजस या तो व्यक्ति को सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिए सभा में जाओ ही मत अपना लगी ही रहो और अगर सभा में चले गए तो फिर ठीक ठीक बोलना चाहिए वह अन्याय के पक्ष में नहीं बोलना वह न्याय के पक्ष में बोलना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 आत्मा की आवाज के विरुद्ध आचरण करना इसका नाम है आत्महनन जो मंत्रा पढ़ते हैं ये जरूर है में अभी पढ़ा होगा ये के आया था ना तो जो आत्महनन करते हैं वो असुर लोग हैं राक्षस हैं दुष्ट पिशाच ऐसे ऐसे शब्द लिखे महर्षि दयानंद जी इतने राक्ष स्तर के लोग हैं जो आत्महनन करते हैं वहां एक बात ध्यान देनी है वहां आत्महनन का अर्थ आत्मा की आवाज के विरुद्ध आचरण करने वाले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 वस्तु कौन सी दूसरी आत्मा तीसरी प्रकृति ये तीनों नित्य है नित्य, तीन जो अनित्य समझता है वो भी अविद्या में है इसीलिए लोग मरने से डरते हैं हाय है हाय है मर जाएंगे अरे कौन मर जाए मरेगा ना आत्मा तो नहीं मरेगा अच्छा आप कौन है शरीर आत्मा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 ये सब पैदा हो जाता है। तो इस तरह से जो आत्मा नित्य है उसको अनित्य मानना यह भी अविद्या है इससे भी हमको बचना। तैयारी तो करनी मैं आत्मा हूं मैं नहीं मरने वाला चाहे कोई घोरे चाहे पिस्तौल चलाए चाहे बंदूक चलाए चाहे तोप का बोला चलाए चाहे एटम बम मारे तब भी मैं नहीं मरूंगा शरीर तो मर जाएगा मैं थोड़ी मरूंगा अब आपको ये समझ में आ जाएगी एटम बम मारो मैं तब भी नहीं मरूंगा बताओ कितनी वीरता आ जाएगी सारा डर खत्म अरे एटम बम से भी मैं मरने वाला नहीं फिर क्या डरना बोलो ना सच क्यों नहीं बोलते क्या मर जाओगे तुम सच बोलो न्याय के पक्ष में बोलो नहीं मरोगे वेद में ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं न न मरीश्यसी ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं ईश्वर कहता है तू सच बोल डर नहीं मरेगा मैं बैठा हूं